द्रव्य जाति गुणवत्तम समय कांड लक्षण क्यों ठीक नहीं है लक्षण का लक्षण से घट नहीं रहा लक्षण का लक्षण क्या था लक्ष्यता उच्चेद से भिन्न होना चाहिए और द्रव्य तो क्या है लक्ष्यता उच्चेदी आप लक्षण किसका करने जा रहे हैं द्रव्य का करने जा रहे हैं लक्ष्य आप हो गया द्रव्य उसमें रहेगी लक्ष्यता उस लक्ष्यता का लक्ष्य क्या हुआ वही आपने लक्षण में ले लिया और लक्षण वस्तु में क्या होना चाहिए लक्ष्यता भिन्न होना चाहिए और ये लक्ष्यता अभिन्न स्पादे वक्षण गौतुम नजय लक्षण नहीं हो सकता चलो तो, तो गुणवत्तम लक्षण मान लो चलिए गुणवत्तम लक्षण तो ठीक तो है भुन जाएगा ये ठीक लग रहा है लेकिन नया एक सिद्धांत है उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम उत्पन्न क्षण निर्वणम निष्क्रिय उत्पन्न जो द्रव्य है एक क्षण के लिए निर्गुण और निष्क्रिय होता रहता है उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं चुकृष्ण तो उत्पन्न क्षण आवक्षण जो द्रव्य है उसमें आपका लक्षण मिल जाएगा क्या आप रहेगा निर्गुण है वो गुण रहता नहीं उत्पन्न क्षणावचन द्रव्य में गुणवत्ता लक्षण जाएगा नहीं अतव लक्ष्य ही देश में अवृत्ति हो गया उत्पत्ति क्षणावचन द्रव्य भी हमारे लक्ष्य है तो हमारे लक्ष्य है इस देश में न जाना चाहे वो अव्याप्य वृत्ति हो गया अत आप दोषद्रस्त हो गया अतिव्याप्ति नहीं हो रही है अव्याप्ति हो रही है अव्याप्ति के कारण से यह लक्षण भी नहीं तो तीसरा लक्षण मनाया गया समवाय कारण जो समवाय कारणस्व है ये लक्षण द्रव्य में सकल कार्य के प्रति द्रव्य ही समवाय कारण होता है द्रव्य से भिन्न कोई दूसरा समय कारण नहीं द्रव्य ही सुधा समवाय कारण होते हैं आज अगले लक्षण बिल्कुल सही आगे आता है रूप संख्या परिमाण विभाग गुरु पर द्रवत स्नेह शब्द बुद्धि प्राप्त धर्म संस्कार चतुर्विशा कर चौबीस गुण है गुण अंगीकार आप चौबीस यह संख्या कहाँ है गुणों में अन्य गुण चौबीस का मतलब क्या है गुण में चौबीस संख्या चाहिए गुण में चौबीस संख्या कैसे बैठेगा गुण गुण अंगी बारह बैठ नहीं सकता है ना तो चतुर्विशतु संख्या गुण में कैसे घटा हो गया हाँ ये सप्तत्व द्रवि में जाए सप्तत्व जाए संख्या ना सत्या संख्या है तो तो संख्या रूपये गुण द्रव्य में रहता है उस पर कोई हमें समस्या नहीं बन रही समस्या जो संख्या है ये गुणों में रहना चाहिए गुण में कैसे रहेगा गुण गुण तब कहेंगे औपचारिक प्रयोग ये तो क्या होता है औपचारिक प्रयोग होता है वास्तव में यह चतुर्विशति के गुण को हम समस्त गुणों में बिठाने रहे हैं कि पहले बोल चुके हैं चतुर्विशति जो संख्या गणना है विभागों का क्यों किया गया है व्याप्त लाभ आयोत्तम तरत रूपा चतुर्विशति अन्य व्यापक व्याप्त लाभ के कथन कर रहे हैं अत्य संख्या चतुर्विशति औपचारिक प्रयोग होने के नाते वास्तविक गुणों में अस्तित्व की अपेक्षा नहीं है अतव गुणों के पीछे कैसे रहे अक्के प्रश्न ही नहीं है गुण का लक्षण किए बिना ही गुणों का विभाग कर रहे हैं द्रवी का लक्षण के बिना द्रव्य विभाग किए थे गुण के लक्षण के बिना गुण का विभाग कर रहे हैं और संकृति का गुण का लक्षण नहीं कर रहे हैं बहुत आवेश लास्ट में करेंगे, कर्म का भी लक्षण यहाँ नहीं करेंगे कर्म का वहीं देख लेंगे यहाँ के विभाग कर ये नामकरण ना हो गया है गंध संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग पृथक अलग विभाग अलग बना रही है पृथक को विभाग को अलग अलग मानते है निमो विभक्तो निम विभक्तो एक ज्ञान का विषय विशे भूतवूर्ण विशेषता नाम विभाग अयम असमान पृथक यह इससे अलग है एक अर्थ ज्ञान का विषय भूतवूर्ण विशेषता नाम इसे ज्ञान के आधार आधार पर यह गुणों का विभाजन किया गया है नहीं तो प्रदर्श गया दो अलग चीजें हैं। विभाग में तो अलग चीजें हैं विभाग भी क्या दोनों विभक्त है ये दोनों विभक्त है ये जो कह रहा हूँ जो अलग अलग ही है या इससे अलग है ऐसे भक्त अलग है ही है दोनों भी विभाग होते जैसा लग रहा है नया कौन का हमेशा नियम है प्रमि नियम से ये बोलते ज्ञान का विषय क्या आधार पर हमारा सारा विभाजन चलेगा ज्ञानाधीन प्रमेय का निर्णय होता है वस्तु का स्वरूप अधीन वस्तु का निर्णय नहीं होता प्रमेय का निर्णय जो जो कर रहे हैं ज्ञान निर्णय करते हैं किसको किसी में अंतर्भाव करना है ज्ञान का आकार को देखा जाएगा एक जैसे ज्ञान वस्तुओं को हो रहा है तो आखेंगे सारा वस्तु हम उसमें अंतर्भाव करोगे ज्ञान के आधार अभिन्न हो गया अयम तो अस्म आते हमें दोनों गुणों को अलग अलग करना पड़ रहा है तत्व स्ने विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द शब्द गुण मानते हैं द्रव्य मानते बुद्धि बुद्धि मैने बुद्धि से हो अंतर्गृति विशेष बुद्धि मैने ज्ञान सुखद दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार ये कुल मिला के किंत कर्माण नाम कितने कर्म है उनके नाम क्या है विभाग बताइए पंच कर्मा ने पांच कर्म है कर्म किया पर कर्म का लेना जो क्रिया काम का नाम कर्म आए कौन है, है। उत्सपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारम और गमन ये पांच कर्म ऊपर फेंकना ऊपर उड़ना नीचे फेंकना नीचे गिरना नीचे चलना ये सब क्या हो गया अपक्षण कुछ अपनी ओर लाए तो आपको छो आपने से दूर जा रहा है प्रसारण हो गया इससे भिन्न सकल क्रियाओं को गमन को दिन रखी सारी क्रियाएं बाकी गमन इस प्रकार से कांट कर्मे मांगते यहां पर भी पंचक संज्ञा कर्म में नहीं हो सकता जो तो कर्म गुण होता नहीं है औपचारिक ट्रोहि समझ सामान्य कितने प्रकार के दो दो ही प्रकार प्रकार का सामान्य केपर परसापराम परमापरम एक नहीं है ना पर एक परा परा ऐसा नहीं है इसे करें परसा अपर सामान्य परत्व क्या चीज सामान्य में अधिक देश वृत्व परत्व अधिक देश रहा, अधिक अधिक अधिक रहा। है प्रक्षित्य। प्रक्षित्य तो में रहना अधिक अधिकरणों में रहना द्रव्य जाति है यह पर सामान्य थे के पृथ्वीत्व केवल पृथ्वी में है एक द्रव्य में है और द्रव्य नौ द्रव्य है अधिक देश वृत्ति होगा लेकिन पदार्थत्व के दृष्टिकोण दे द्रवित्व भी अपर हो गए पदार्थ था तो पदार्थ में है लेकिन द्रवित्व केवल द्रवृत्ते कहते हैं अपर न्यून देश वृत्ति विशेषाह विशेषाह रहते हैं और कितने ये बताया नित्य द्रव्य वृत् नित्य द्रव्योग में ही नित्य द्रव्यों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए उनके बीच में विशेष मारे हैं और नित्य द्रव्य चित्र राम के पास नित्य द्रव्य चित्र हैं अरे अनंत है अनंत है नित्य द्रव्य पृथ्वी उसके परमाणु निश्चय परमाणु एक दो है क्या अनंत है जल के परमाणु अनंत है, अग्नि के परमाणु अनंत है, वायु के परमाणु अनंत अन हो गए आकाश का ये भी अनंत है आकाश ये क्या कहते आपने देख ये चाय थोड़ी ही नहीं है आकाश का परमाणु से देखेंगे तुम्हें तो मित्ते है ना आत्मा अभी तो, तो आकाश का आत्मा ये चार और चार पृथ्वी जल तेज वायु ये चार होंगे परमाणु कुल तो मिला कितने हो जाएंगे अनंत पांच आठ नहीं निकलते आत्मा अनंत एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग करना एक पृथ्वी परमाणु दूसरी पृथ्वी परमाणु दोनों को अलग रखने वाला का नाम विशेष है पृथ्वी परमाणु को जल परमाणु अलग रखने वाला वो तो का नाम विशेष है ऐसे इन्होंने जितने भी नित्य रखे एक दूसरे का अलग रखने के लिए बीच में क्या मानते विशेष मानते इसलिए विशेष भी कितने होंगे विशेष आपको आनंद ईश्वर के संकल्प से ही क्या होता है ईश्वर कुछ देर दब जाता है दो परमाणु मिल जाते। एक जाता ईश्वरी की इच्छा से दृष्टि का आरम्भ हुआ दो परमाणु मिलकर के दुनु हो गया की तीन झुड़क मिलकर के एक तरफ मात परिमाण आ गया तीस तरफ पढ़ते ही जाता है जिस आएगा वो आपको इन सबको अलग अलग कर देगा परमाणु वाला आलोक भजन की विशेष वापस प्रकट हो ये जाएगा विशेष नावक पदार्थ सिद्ध तो करने के कारण दर्शन का नाम ही वह शैक्षिक दर्शन हो गए यह पदार्थ कल्पना किसी ने भी संसार और दूसरे की नहीं है। कई लोग बोलते जाने के लिए पदार्थ एक निकी भी नीति है इन की खिचड़ी क्यों नहीं हो रही है सब नित्य सब व्याप है फिर भी एक गड़बड़ नहीं कर रहे हैं कोई तो होगा बीच में गड़बड़ होने नहीं दे रहा तो किसी सोचा ही नहीं था कणाल महर्षि की मांग में बात आई उन्होंने विशेष वाद पदार्थ का पर दिया विशेष भाग पदार्थ माननी पड़ेगी जो इनमें परस्पर शेषी भाव होने नहीं देता इसलिए नाम विशेष कणाल महर्षि का दे नहीं विशेष भाव पदार्थ अनंत होते है समवायक एक समवाय का है एक सम्बंध विशेष है वह एक ही है और वह उपाय कर अनंत हो जाता रूप समय समय है ना हर चीज अलग अलग अनंत समय औपारिक अनंत का है आकाश भी औपारिक अनंत औपारिक अनंत कार है लेकिन आकाश अलग सब एक होते हैं औपारिक अभाव कतिविधा अभाव कितने प्रकार के दबाव चतुर्विधा के सके अभाव चार प्रकार के है और वे कौन कौन है राग भाव उद्धम का भावो अत्यंत अन्योन भाव अच्छी विभाजन प्रक्रिया सुना सुना और लक्षण प्रकरण आरम्भ करना पड़ेगा आगे जो हम लक्षण करने जा रहे हैं उन लक्षणों की परीक्षा अच्छी ढंग से करनी भी पड़ेगी और तो परीक्षा जब करेंगे कुछ दोष दिखेगा उन दोष का परिहार की कल्पना करनी पड़ेगी कभी दोषों को समझो लक्षण में क्या दोष होते हैं तेवई लक्षण अव्याप्ति अति व्याप्ति असंभव रूप दोषून्य उसी को मैं लक्षण मानूंगा जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव इन तीन प्रकार के दोषों से रहित है तथा न्याय दर्शन का लक्षण में सौ प्रकार के दोष किनाए हैं दो और आप करी कृपा किया ने तीन गए। दिनाग दिनाग दिनाग दिनाग के के। के से ही परेशान कर दिया सौ अट्ठाईस दिन में खुदा ने क्या हालत हो गया समझते समझते दिमाग खराब हो गया कृपा किया शुरुआत के लिए आप तीन से शुरू कर दिया तीन ही है बोल रहे हैं अति व्याप्ति हर व्याप्ति और शासनाधि गौ का लक्षण किसने बनाया सातनाधिस्तम सासना, सासना, सासना गलत कम्बल अन्य क्या काय नहीं है जिसमें गल कम्बल नहीं जब तक गल कम्बल नहीं हो गल नहीं तो मूके के नीचे लटकता है मलायम जो थे कम्बल जी मोटा वो होना चाहिए वही ही देसी गाय गो का लक्षण क्या है सातना जी मधे लक्षण है और इस पर कहते हैं यदि किसने का ये तो मुख्य लक्षण है कि निर्दोष कारण में तुम लक्षण में कोई कोई कहा बौद्ध लक्षण गोहो कपिल रंग वाला जो होता है उसका नाम गाय है और लाल कपड़ा का लोदार भी गाय हो जाए कपिल भाई इसे अभाव ने जो कहा क्या गोह ना कपिल क्यों अव्यापति लक्ष्य अव्यापति लक्षण क्या है अव्याप देश और कम ही। लक्ष्य देश और लक्ष्य का एक देश में लक्षण का ना होने का नाम अव्यापति आते और गौर न भी लक्षण को आप अभिव्याल भी करा सकते हैं। का गाय भी है और बकरी भी कपिल रंग की होती है अनेकों पशु कपिल रंग के होते हैं अति व्यक्ति भी जा सकते हैं यही लक्षण दो। दोनों कब ले सकते हैं क्योंकि श्वेत गाय श्याम गाय है उन गायों में कपिल्व नहीं वे भी हमारा लक्ष्य समस्त गाय हमारा लक्ष्य है लक्ष्यता गोत्र है तो गोत्रता व्यापी पूरे घर में श्वेत भी है श्यामत्व भी है कपिल्व भी है अच्छा मात्र को प्रक्षण बनाओगे क्षता तो व्यापी पूर्म बोलो श्वेत गाय है श्याम गाय है उनमें लक्षण नहीं जाएगा एक देश में हो गया, लक्षण अतिव्यापी किसको कहेंगे लक्ष्य वृत्तित्वी अलक्ष्य वृत्म लक्ष्य में होते हुए सकल संपूर्ण लक्ष्य में होते हुए अलक्ष में चला जाए उसका नाम है अतएव गो न श्रिंगित लक्षणम किस तो अति व्याप्ति लक्षण ध्यान दिलाने पर कई कहता है गौ कैसे सींग वाले बना गए है जो जो सींग वाले है वो सब सींग वाले तो भैंस भी होती है सकल गायन में तो लक्षण जा रहा है से भिन्न महिष्य में भी लक्षण जला लक्ष्य तो अलक्ष्य वृत्व लक्ष्य है जितनेार्थ अलक्ष्य हो गया सर्वृत का नाम अलक्ष वृतित्व हो गया श्रृमित्व ऐसा ही है गोत्वावच्छिन्न सर्व गों में श्रृंगित्व है तथा गोताव से लक्ष्यता से गोत्न महिषित्व अलक्ष्य होता महिष्य मृत्यु नहीं करते हैं लक्ष्य इसलिए मान्य नहीं है असंभव दोष क्या है तो लक्ष्य क्या एक देश में भी नहीं इतर में भी नहीं कहीं लक्ष्य में चाहता ही नहीं ऐसे भी लक्षण कोई कोई बना देते हैं बना ले कितने को एक शप वाली है एक खुर वाली होती है गाय ये खुर वाली होती है गदाव होता है गदाव होता है खुर वाला हमने कह दिया गाय में लक्षण घटाने के लिए एक शपथ कम कह दिया क्या हम बहुत दोष करते ऐसा कोई गाय नहीं एक शप वाली हो और चोट के कांड सब टूट गया तो बात अर थी गाय हो जाते हैं एक खुर टूटी जाती है अगर रोग होता है काटी ऑपरेशन कर देते हैं एक जैसे दिखती है, दीक्ष वाक्य में दो दोषत्वादी होती है आज संपूर्ण रसदाचोक्ता सगल वो आक्रमेंग्रया अवस्तव यहां न लक्षण असंभवग्रस्तवास कारण असंभव ग्रस्त ग्रस्त असुताय निवृत्त विशेषा या आपका नृत्य कर लेकर विचार कर सकते या आगे जो है असर गंधवती नित्या आया तो नृत्य का विचार कर रहे संतम नित्य ध्वस भिन्न प्रसठी ध्वंस का अप्रतियोगित्व नित्य ध्वंस जो भिन्न होता हुआ तो ध्वंस का अप्रतियोगी है उसको हम क्या कहेंगे नित्य कहेंगे अब ध्वंस क्या है तो जाना पड़ेगा ना ध्वंस में ध्वंस का प्रति होगी दोनों भाग में तो ध्वस किसो करते यहाँ का लक्षण बताओ ध्वस्त वाला संज्ञा कहना है भाग वाला संज्ञा क्या है सागर न अनंत उत्पत्ति के अंतर में वहां रहता है शादी है और आनंद एक बार ध्वंस कर तो दो दो बार उसका तो ध्वंस तो तो नहीं हो सकता ना एक बार जब मर गया तो मर गया ठीक है ना मर गया ना? दो बार इधर तो घुट जाए बंद हो ध्वंस राम, राम ने रावण को मार दिया लोगों ने और चिल्लाओ अरे हम रावण वंश मोर लोगों ने चिल्लाया दो नहीं मिला वंश मोहर रावे राम को दोबारा मार कोई पानी नहीं मारे कोई तो पान दे दे पहले कोई लीला हो रही है के तो ऐसा ध्वंस नहीं चलता मैं यही कंपया प्राचिर अनंत एक बार मर गया तो मरे गया तो मर चलेगा भी घट दो बार हरिस्ती भाव के इसलिए लक्षणीय लेना है प्राचिर ध्वन सिद्धि का नाम निश्चित ऐसे और ध्वन का अप्रतियोगी ध्वंस का प्रतियोगी होगा अनित हो जाए जिसका नाश होना है जिसका जो है अंत होना हो और आगे जो दोबारा अंत का नहीं होती ही हो गए सदा पदा, -पदा के लिए ऐसे यदि होगा और तो अनित कोटे में चला जाएगा इसे नित्य का मतलब ध्वंस का प्रतियोगी है कूपक्ष ने कहा महाराज ध्वनस का प्रति ध्वंस के विश्लेषण क्यों ले रहे हैं जो ध्वन का प्रतियोगी है कहते हैं महाराज ध्वन का प्रतियोगी ध्वंस तो खुद भी है कि ध्वंस का ध्वस होता नहीं ना ध्वन का पुनः ध्वंस नहीं होता एक बार घट ध्वंस हो गया ना सुन अब फिर घट करो फिर घट जाएगा ध्वंस करने के लिए तो घट ध्वन का ध्वंस नहीं होता अच्छा ध्वंस कैसा है स्वयं ध्वन का प्रतियोगी घटपटाली ध्वन के प्रतियोगी है इन ध्वंस खुद भी ध्वन का अप्रतियोगी हो जाता है क्योंकि ध्वंस का पुनः ध्वसा नहीं करता यदि हम ध्वन का प्रति तरह लक्षण रखेंगे तो नित्य पदार्थ परमाणु ज्यादा है परमाणु है आत्मा है काल है दिग्ध है सब कहते हैं ध्वन से अप्रतियोगी है कुछ लक्ष्य में तो गया किंतु अलक्ष्य में भी चला गया कौन सा लक्ष्य हमारा ध्वंस वो भी कौन सा उसमें उस व्यक्तियों निवारण करने के लिए धन ध्वंस भिन्न विशेषण लेना पड़ा वेल वेल तो इतने कर लक्षण कर लीजिएगा तो कहाँ की व्यक्ति हो जाएगा क्या घटा दो व्याप्ति वाण विशेष धनम घटा दो व्याप्ति हो जाएगी ध्वस भिन्न कौन है स्थित घटे नष्ट घट उनका प्रतियोगी हो गया ध्वं वृणे जो घट विध्वंस नहीं हुआ है ऐसे घट पटा दी जो स्थित घट पटा दी है तो क्या है ध्वंस अप्रतियोगी है कन्या वाला क्या कहना पड़ा ध्वस अप्रतियोगी वक्त घट गए एक नहीं ध्वस होने वाले हैं अगर ध्वस्त प्रतियोगी ही है उसमें त्याग निवारण हो जाएगा ध्वंस प्रतिवितम त्याग प्रतिभा अनित अनित्व का दो रक्षण घ प्राग अभाव प्रत्योगित्व बात इतने लक्षण कर लिए आपने मान लो एक ही लक्षण रख लो तो लक्षण के ऊपर आए आप जो ध्वंस का प्रतियोगी है घट की सारा संसार आ जाएगा आत्मा आदि व्यक्ति भी नहीं होगा तो ध्वंस का प्रतिविधित्व प्राग अभाव भी है ध्वंस हो जाता है गठक प्राग भाव मिट्टी में था तो ध्वंस हो जाए इतना व्यक्ति कहा हो रही है क्यों आपको प्राग भाव प्रति भी कहना पड़ा ध्वंस का प्रति भी नहीं है ना ध्वंस का ध्वंस होता है क्या एक ध्वंस का ध्वंस होता और तो दूसरे ध्वन के प्रति काला ध्वन क्यों हो जाता प्रत्येक बन जाता लेकिन ध्वन के अनिश्चित पदार्थ है ना वाला है, तो उसमें लक्षण जाना चाहिए नित्य प्रतिलक्षण तो जा रहा है। अनित्य पदार्थ है है, हमारा, नष्ट होने वाला चीज लेकिन उसमें लक्षण नहीं जा रहा है कि कि का स्वयं नहीं हो सकता, के प्रति होता तो लक्षण जो उसमें जाएगा अच्छा प्राग भाव प्रति जब तक घट बना हुआ है तब तो तक क्या है वहां पर भाव है गण हुआ इसलिए लक्षण करना चाहूंगा ध्वसर प्रतिवित्व लक्षण का व्याप्ती हो रहा है खुद ध्वंस में अच्छे प्रागव प्रतिवित्व की जरूरत है प्रागव प्रतिवित्व जो लक्षण है यह प्रागव में व्याप्ति कि का प्रागभव नहीं हो सकता कैसा है कुछ नहीं है कुछ नहीं जा रहा है क्या करना पड़ा ध्वन का प्रतिगव का ध्वंस हो जाता है मिट्टी में छटका प्राग भाव था घर बनते ही क्या हुआ घर प्रागव से ध्वंस हो गया आखिर दोनों लक्षण है ऐसे कम चलेगा नहीं ध्वंस प्रतिबित्व ध्वंस में अव्याप्ति वावरण करने के लिए जरूरत है और प्रागव प्रतिवित जो वावरण हो रहा है उसके लिए उसके लक्षण की जरूरत ध्वंस प्रतिवित्व में अव्याप्ति हो रहा था उसमें प्रागोव प्रति लक्षण की जरूरत पड़ी प्राणव प्रतिवितम प्रागव में अव्याप्ति हो रहा उसके लिए ध्वंस प्रतिवितम पूर्व लक्षण जरूरत पड़े अतः दोनों लक्षण की आवश्यकता इस प्रकार से ध्वंस का और तो के उन्होंने लक्षण बना दिए वाणिज्य समिति का तो मूल में लौटिए द्रव्य लक्षण प्रकरण पृथ्वी आ किन लक्षण कति तो चेदा पृथ्वी का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद है सत्र मिले हा नवद्रव्य आना मध्य ऐसा बना पड़ा नव द्रव्यो के में पृथ्वी का लक्षण क्या है लक्षण दो प्रकार के होते स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण कहते हैं और तटुस्थ लक्षण कहते हैं लक्ष्य स्वरूप बोध रखते अलक्ष स्वरूप लक्षण लक्ष्य स्वरूप बोध रखते प्रति लक्ष्य के स्वरूप का बोधक होते हुए अलक्ष्य व्यावर्तकत्व अलक्ष्य का व्यावर्तक होता है जो उसका नाम स्वरूप लक्षण और तटक लक्षित लक्ष्य भिन्न भिन्न लक्ष्य बोधकत्तम तटपक्ष लक्ष्य बोधकत्तम तटपक्ष पृथ्वी वक्त लक्षण बनाते हो तो क्या है लक्ष्य के स्वरूप का बोध हो रहा है जैसे बनाने के द्रव्यता लक्षण कैसा है स्वरूप लक्षण बन सकते लक्षण क्यों जो द्रवित्व था या पृथ्वी वस्तव पृथ्वी पर लक्षण बनाओगे पृथ्वी का तो जो चीज क्या है लक्ष्य के स्वरूप का बोधन तो है और अलक्ष्य का भी कर रहा है स्वरूप लक्षण में इसलिए कह देते हैं कि स्वरूप का तो बोध हो गया इसके किंतु वास्तव में लक्षण ही नहीं क्योंकि असान धर्म का बोध नहीं करा पृथ्वी का असाधारण धर्म पृथ्वी नहीं बन धर्म पर साधारण धर्म को लेकर के पृथ्वी का लक्षण आप बना सकते हो फिर उस लक्षण को हम वास्तविक लक्षण नहीं मान सकते क्यों हम लक्षण का लक्षण क्या किए थे असान धर्म लक्षण असाधारण अच्छा तो क्या बताया था लक्ष्य औक्ष हो रहा था और अनेच स्वर लक्षण में क्या होता है लक्ष्यता तो क्षेत्र को ही रखा जाता है अतय स्वरूप लक्षण इनके हिसाब से वास्तव में लक्षण ही नहीं है किन्तु वेदांत कार्य भी माना जाता है स्वरूप लक्षण और लक्षता से भिन्न होना धर्म लक्षण ये आपको मतलब नहीं हो रोक इसको नहीं मानते उनके लक्षण का रक्षण अलग है और का तथित इनका भिन्न लक्षित और लक्ष्य बोधक भी हो उसी का नाम लक्ष्य पूर्णतया और लक्षण से भी भिन्न गंधवस्तु ते भी कर रहा है, है, है ये नाम दर्म दर्म। दो प्रकार की है नि चित्यालक्षण तो पढ़ लिये कौन है नित्य निर्मा और कह दिया। किसकी अनित्या ले रहे हैं आप? का का नहीं लेना परमाणु का भी तीन प्रकार का परमाणु में शरीर को नहीं महाशरेंद्र विषय भेदा नहीं घटेगा इसे पुनस्प्रेम से जो कारण है वो कार्य रूप पृथ्वी अनित्या कार्य रूप का जो पृथ्वी है उसका पुनः अंतिम भाग और विषय शरीर इंद्रिय और विषय शरीर असमदादी गंध करावर घाग्रवर्ती विषय मृत आसाणादि शरीर कौन सा है पार्थिव शरीर कहते हैं हम सब का शरीर पृथ्वी शरीर है कहते समझ में नहीं आता कैसे लोग कहते शरीर ये खाते ज्यादा पार्थिव पदार्थ ऐसे है ऐसे भी इतना खाते उसमें ज्यादा पानी पी जाते हैं करण पदार्थ ज्यादा लेते हैं और तो राख कितना होता मुर्दे का वजन करो 70 किलो यदि पार्थिव शरीर होता पृथ्वी प्रदान होता जलने के लिए पचास किलो का राख मिलना चाहिए डेढ़ किलो राख निकलता दो किलो राख सबको वजन कर दो पांच छह किलो ही होता है फिर बाकी क्या पानी रसमेला के नाम कैसे बोल रहे, तो रहे है? हैं? मान लेते हैं इसलिए कहते हैं कि कारण क्या है कि मरने के बाद दुर्गंध आता तो जल प्रधान होता तो जले मधुर व मीठा रसवना है आदमी से फिर तो मुर्दे को चाटने लग जाते हैं मीठा लगता है मुर्दा रंग मीठा लगता है तो इसलिए और दुर्गंध विशेष गुण किसकी है की की इंद्रियम गंगाम इंद्रिय गंध ग्राहक्रिय गंध को ग्रहण करने लक्षण है इंद्रिय तो लक्षण सर्व गाँच वो नाग्रवर्ती नाग्र वर् मैंने कहा देना है यहाँ यही लोग यहाँ लोग तो मुश्किल हो जाए कट गई तो क्या होगा कोड है कोड की रोग मतलब होता है होता तो, तो तो। नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं है छे दो छह छह किस्ते तो है कि ना वाले कहा उनको सुगंदा जा घर को मालूम हो जाता है आप बाकी पुड़ी दे रहे हैं कि ताजा पूरी दे रहे हैं वो भी सुन ले समझ लेते है। है। हैं खन लेते हैं कितने हैं ग्र का मतलब क्या ये दोनों क्षेत्र जान मिलते हैं भीतर वो अग्रभाव इस नाता का अग्र मैंने मूल सूचा उस मूल में धानी भी होता नाताग्र वर्ग विषयो मृत पासाण आग विषय क्या है मृत पासाण बहुत